अनुबंध चतुष्ट श्लोक किसके माले में क्या प्रयोजन ग्रंथा मंगल नस्यते स्वर्ग किसको कहते है याद कैसे होगा जिनको याद है ये बोलो न सम्खे नही देखकर नहीं देखा नहीं बोला जिनको याद है बोलो नही तुम्हें अभिलाषोपनीतम च तत्म सुख पदास्पद इसमें तत् सुखम चाहिए अभिलाषोपनीतम च चा, तत् सुखम सह पदास्पद अं कि बता से तो अंधक ग्रंथ अध्ययन ग्रंथ प्रयोजक ज्ञान विषय शास्त्र एक, एक प्रयोजन उपनिबद्धम् शास्त्री देखो वो कौन है एक प्रयोजन उपनिबद्धम् अशेषार्थ प्रतिपादकम् नहीं नहीं नहीं एक प्रयोजन उपनिबद्धम् अशेषार्थ प्रतिपादकम् हाँ एक प्रयोजन उपनिद्धम् अशेषार्थ प्रतिपादकम् प्रकरण किसको कहते हैं किसके में हाथ उठाओ उठा दे, देश शास्त्री का संबंध नहीं संबंध लिखा है देखो नहीं क्या है देखा शास्त्रीय संबंधम संबंध नहीं आगे क्या लिखा है पढ़ो शास्त्रीय कोई और संबंध लिखा है, है? है? शास्त्रीय के देश से संबद्ध या संबंध लिखा है किसने लिखा है नहीं कितने साख्या में बता सकते कितने किसी वेद में कितने मालूम है किसी मेरी के वेद में कितने है? एक सौ नौ में पचास है नहीं तो क्या, क्या, क्या पूछा याद कर नहीं करके याद क्या है क्या याद क्या बोलो तो कोई एक श्लोक याद क्या है कुछ भी याद क्या है अत व्यर्थ काल क्यों पूछा याद कर नहीं कर पूछा मैं हाँ क्या तो एक भी श्लोक भी तो याद नहीं किया कुछ भी याद तो नहीं किया कुछ भी याद क्या आत्मानधारे और आगे एक ही स्लोक और आगे और आगे स्लोक किसके याद हैं बोलो अर्थ तो सारं कहा गया नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इनका फल बुद्धि बुद्धिशुद्धि परम प्रयोजन का किन्तु अभांतर फल है पितृलोक से लेकर सत्यलोक लोक प्राप्ति स्वर्ग प्राप्ति है कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोको इस श्रुति से प्रमाण से साधन चतुष्टय में साधना नित्य वस्तु विवेक यहा मूत्रार्थ फलभोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्ष मिलकर के एक पद कर दिया नित्या नित्य वस्तु विवेक स्थावत पहले प्रथम है नित्य नित्य वस्तु विवेक क्या है कहते ब्रह्म ही नित्यम। ही, नित्य एक अद्वित्य था ब्रह्म अन्य नहीं था अन्य की उत्पत्ति हुई जिनकी उत्पत्ति हुई वो नित्य होंगे इसलिए एक ब्रह्म ही था तो एक ब्रह्म ही नित्य ही और सर्वम खाल अभी भी कहते सब कुछ ब्रह्म ही है तो ब्रह्म है व नित्यम वस्तु तो। तत्व अन्य अखिलम अतित्यम ब्रह्म को छोड़कर बाकी जितने सब अनित्य है अतो अन्यद से भिन्न सीनाश अनित्य है ये के यही नित्य यह नित्य वस्तु विवेक है ये विवेचन बार बार विवेचन करने का है एक तत्व है नित्य है जो सृष्टि के पहले था अभी भी वही ब्रह्म है आगे भी प्रणय काल में वही रहेगा त्रिकाल आबाध्यत्व सत्यत्म अनित्य है तो जिसका ध्वंस नहीं होता है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती तर्क संग्रह आया जिसका ध्वंस भिन्न से ध्वंसा प्रतियोगिता तो लक्षण किया जिसकी उत्पत्ति नहीं हो नाश नहीं हो वही नित्य है सदा रहे ब्रह्म ही है बाकी सब अनित्य है उत्पत्ति नाश वाले यही विवेचन करने से एक तत्व सत्य है उसको छोड़कर बाकी सब मिथ्या है बाकी अनित्य है जितना अनित्य स्विथ्या है कभी रहे कभी नहीं रहे वो सत्य नहीं है ये विवेचन है बार बार करना ये तत्व नित्यानित्य वस्तु विवेक केवल समझ लेते नहीं बार बार हमेशा देखे इसमें कौन नित्य है कौन अनित्य है क्या नित्य है एक तत्व नित्य है बाकी अनित्य है अनित्य में सर्वदा अनित्य तो बुद्धि करे अनित अनित्य ही ये मितया है एक ब्रह्म नित्य है बाकी अनित्य ये विवेचन हुआ और आगे आया मुत्रार्थ इहाम्त्राफलभोग विराग अहिकाना सृक्चंदन वनिता कर्मजन्यतया अत्यवध आमूस्मिकापी अमृताद विषय भोगत्य तेज्य नितरा विरतिहाफलोग विराग इस जन्म में इस लोक में जितने फलभोगे इष्ट इष्टफल में नाम ले लिया स्रक चंदन वनिता आदि के माला चंदन शरीर में लगाने के चंदन अवनिता कन्या स्त्री आदि आदि कहा करे जितने भोग्य वस्तु है विषय जितने भोग्य वस्तु सब अनित्य है भोग भी अनित्य है किसी कर्म से प्राप्त होगा जो कर्मजन्य होता है वह अनित्य होता है यह लोक में लिखा गया जो कुछ प्राप्त होता है किसी वस्तु की प्राप्ति होती है वह अनित्य है जितने भोग अनित्य है तो कर्मजन्य अनित होने के कारण पुण्य कर्म से आगे स्वर्ग आदि प्राप्त होगा वह अभी अनित है यत कर्म यत जो कर्मजन्य कृतक कार्य है वह अनित है कोई कार्य नित्य नहीं होता है तो यहाँ जैसे कर्मजन्य कृषि सेवा आदि से जो फल प्राप्त होता है अनित्य है इसी प्रकार स्वर्ग याग आदि करने पर सर्ग आदि प्राप्त हो उपासना से कर्म से जो प्राप्त होगा वो अनित्य है तो यहाँ जिस प्रकार कर्म जन्म होने के कारण अनित्य है इसी प्रकार नाम यह लोक में होने वाले जैसे विषय भोग अन्य है क्यूँकी कर्मजन्य कर्मजन्य अनित अनित्य तो है इसी प्रकार आमुष्मिका नाम अपी परलोक में होने वाले स्वर्ग में अमृत आदि विषय भोग अमृत रूप विषय वहां नित्य गीत अवसर आदि बहुत विषय भोगे वो सब अनित्य ही क्योंकि कर्मजन्य है पुण्य कर्म से स्वर्ग प्राप्त होता है तया अनित्य, अनित्य होने के कारण तेभ्यो नितराम विरति अनित्य से वैराग्य चाहिए नित्य नहीं है अनित्य से अत्यंत वैराग्य है यह मूत्र अर्थ फल भोग विराग इस लोक में परलोक में जितने विषय फल भोग वैराग्य ही विवेके के बाद वैराग्य नित्यान नित्या वस्तु विवेक और समाधि संपत्ति समाधेस्तु शम दम सद्धा सम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा पहले समाधान आगे श्रद्धा का श्रद्धा ख्या यह नाम जिनका सम का अर्थ करते समस्त आवत श्रवण आदि व्यतरित विषय मनसो निग्रह मन निग्रह समु मन निग्रह में किससे जो ज्ञान का साधन है श्रवण मनन निधि उससे मन को नहीं हटाना जो ज्ञान का साधन है ज्ञान का साधन श्रवण मनन निधि इसलिए श्रवण आदि व्यतिष्य श्रवण मनन निधि तो ज्ञान का साधन है मुमुक्ष के लिए ग्रंथ और ज्ञान है साधन ज्ञान का साधन भी श्रवण आदि होने से उससे अतिरिक्त विषय से, से मन को निग्रह करना ये समय है अन्य विषय चिंतन नहीं करना मन से तभी समय और हो गया बाह्य इंद्रियाना नाम तद व्य विषय पर निवर्तन हो बाह्य इंद्रिय को भी श्रवणादि व्यतीत विषय से हटाना बाह्यन्द्रियघ इंद्रिय के द्वारा चक्ष इंद्रिय श्रवण आदि करते हैं श्रवण करते श्रवण इंद्रिय के द्वारा श्रवण उच्चारण करते इसमें निवर्तन नहीं श्रवण मनन निदिध्यासन दिधिया छोड़ कर इंद्रियों को निवर्तन इंद्रियो की निवृत्ति करनी चाहिए इंद्रियो की प्रवृत्ति होती स्वाभाविक परि व्यत स्वयं ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को बाहर जाने वाले बना दिया इसे सब लोग को बाहर देखते इंद्र बाहर जाती है स्वभावत उसे निवृत्त कराना ये दम है दमन करना पड़ता है आगे समरती उपरति निवर्ति एतेसाम बाह्य की निवृत्ति हुई तद व्यती विषय भी उपरमणम उपरती तद व्यती सर्वत्र श्रवणादि विषय से उपरमण नहीं श्रवण मनन निधि ध्यान तो साधन है बहुत लोग बहुत अधिकारी समझ नहीं कर पा के उसी से ऊपर अति कहते हैं संसार से तो उपलब्ध नहीं पाते हैं श्रवण मनन से उपरती हो जाती है ये सरल है विषय सर को बहुत जाना सरल है विषय से हटाना कठिन है और जो साधन है साधन को छोड़ना कठिन नहीं साधन को पकड़ना कठिन है साधन छोड़ना तो सरल है जैसे गिनने के लिए समय नहीं लगता है नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए समय लगे पेड़ चढ़ने के लिए कठिन है और पेड़ से ऊपर गिरने के लिए कठिन है जो चाहे जब चाहे गिर जाएगा और नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए कठिन है इसी प्रकार साधन संग्रह करने के लिए कठिन है साधन त्याग करने के लिए कठिन नहीं और इस का है और स्वाभाविक इंद्र की प्रवृत्ति है साधन की इच्छा नहीं होती मन स्वतंत्र मन मानी इधर हम चलेंगे वो चलेंगे वो करेंगे उसी को ही मानते है वो विषय से हटाना चाहिए सवना हटाना नहीं इसे सर्वत्र देखो दम उपरति कहते सम तद्य विषय श्रवण आदि साधन है जो ज्ञान का साधन उसको तो चाहिए करना उसे अत्युन विषय से उपरति होनी चाहिए अथवा विहिता नाम कर्म नाम विधे न परित्याग उपरती का अर्थ संस भी कहते है कर्म जिस ब्रह्मचारी गृहस्थ मानव प्रस्था में कर्म करने के लिए जो कर्म विहित है उसको करना चाहिए जिसे आश्रम में रहे ब्रह्मचारी अथवा गृहस्थ है तो आश्रम भी तो कर्म करना पड़ता है नित्य कर्म आदि है नहीं करें तो प्रत्यवाय होता है इसलिए कर्मों का त्याग करना पड़ता है और कर्म त्याग अपने मन इच्छा से त्याग कर दें, हम कर्म नहीं करेंगे अब कर्म छोड़ देते हैं वो नहीं कर्म अपने आप छोड़ देने से प्रत्यवय पाप होता है विधि व त्याग करने के लिए शास्त्रीय मार्ग से त्याग करना पड़ता है कर्म नाम परित्याग परित्याग करने के लिए विधान है जैसे संन्यास लेते हैं कुछ कर्म त्याग करने के लिए सब विधि पूर्वक त्याग करना पड़ता है पितरलो को ऋषियों को श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है उनको तृप्त करना, करना पड़ता है देवताओं को फिर हवन आदि करना पड़ता है देवताओं के लिए सब करके प्रतिज्ञा करना पड़ता है इस मोक्ष की इच्छा है संन्यास से श्रवण कुन्यास करके वेदांत श्रवण करना चाहिए वेदांत श्रवण करने के लिए ही संस है सन्यास लेने के बाद वेदांत श्रवण आवश्यक है आवश्यक है शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम बिना वर्तमान से संयासी पत सन्यासी तो शिक्षा सूत्र परित्याग कर दिया शिक्षा सूत्र है कर्म करने के लिए नित्य निति कर्म करने के लिए संध्या वंदन करने के लिए गायत्री आदि जपने के लिए शिक्षा सूत्र है उसको परित्याग कर दिया शिक्षा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम बिना यदि शिक्षा सूत्र त्याग करने के सन्यास के बाद वेदांत श्रवण के बिना रहता है वेदांत श्रवण बिना वर्तमान से संयासी यदि रहेगा तो पतन ही हो जाएगा न संशय पतन से यहाँ से पतन से न संशय कोई संशय नहीं ऐसा कोई मान लेते संयास लीला में तो सब हो गया और कुछ करने का नहीं यह अर्थ नहीं है सन्यासण क्या वेदांत श्रवण करने के लिए संन्यास है इसलिए ऊपर भी कर्म का विधि अपने मन से त्याग कर देना तो तो कोई हम नहीं मानते है ऐसे नहीं मानते कहने से नहीं चलता है पिटेगा नहीं यम दंड यम में, याम में तो और किसको छोड़ेंगे यम में पुलिस में तो फिर भी कोई किस को थोड़ा सा सोचेंगे यमराज में हम नहीं मानते कहना नहीं चलेगा अच्छी तरह से पिटाई होती है इसलिए अपने अशास्त्रीय मार्ग को त्याग करना है शास्त्रीय मार्ग पर चलना है बहुत स्थान में अशास्त्रीय मार्ग पर चलते हैं उसका त्याग करना कलयुग में ये चलता है अधिक इसलिए कहा विधि न परित्याग कर्म परित्याग नहीं क्या विधि न कर्म को विधि पूर्वक त्याग करे उसमें कुछ विरजा करना पड़ता है विधि पूर्वक त्याग करना पड़ता है तब कर्म नहीं करे तो प्रत्यवाय नहीं होगा और यदि विधि पूर्वक त्याग कर दे तो प्रत्यवाह होगा तो उपरती का अर्थ एक तो विषय से हटाना उपरती ही सबसे और एक कर दिया उपरती का संतोषादी द्वंद्व सहिष्णुता सहनम सर्व दुखान अप्रतिकार पूर्वक चिंता विलापर हितम साक्षा निगद्यती इसे विवेक चुटाना मन आदमी श्लोक है जितने श्रवण मनन निधि ज्ञान का साधन ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन करते समय जो कुछ प्राप्त होता है उसको सहय करना पड़ेगा जो प्राप्त होता है जानबूझ बुझ करके गर्मी धूप में खड़े होने के लिए नहीं सवर्ण मनन निधि करने के लिए कहीं रह करके सर्वत्र सुलभ नहीं होता है जहाँ सुलभ होते रह करके श्रवर्ण मनन करना है करते समय शीतोष्ण आदि है गर्मी है, है तो यहाँ से छोड़ चल जाओ ठंडी है तो यहाँ से उधर चल जाओ ऐसे करते सारे जीवन भरे चल जाता है कुछ साधु ऐसे करते काशी पर पड़ते गर्मी के आरोप उधर चले जाओ उधर में चलते चलो, चलो। वो नहीं शीतोष्णी सही अर्थ है जो प्राप्त होता है संतुष्ट हो शीतोष्णी शीतोष्णता एक युगल निंदा स्तुति अन्य सब सुख दुख जो प्राप्त होता है उसको सहे करना पड़ता है सहनम सर्व दुखानंद अप्रतिकारूर्वकम चिंता बिला पर हितम चिंता नहीं है रोदन नहीं करना चिंता करना प्रारब्ध में है भोगना पड़ेगा बहुत कहते यहाँ जलवायु ठीक है नहीं यहाँ छोड़ के उधर चल जाए उधर चलेगा जहां जाने पर भी प्रारब्ध तो आपका पहले ही वहां जाकर आपके लिए क्षेत्र बनाया ऊपर आकाश है नीचे पृथ्वी है और सारे लोग में सर्वत्र पशु पक्षी मनुष्य सर्वत्र सब प्रकार लोग मिल जाएंगे शत्रु मित्र सर्वत्र उपलब्ध हो जाएंगे और जलवायु कुछ नहीं प्रारब्ध हो तो जिसका प्रारब्ध ठीक है उसको सब जल ठीक है प्रार्ध करा पे जो जल प्राप्त करे सब में रोग होगा जब रोग का समय होगा प्रारंध में है, खाली जल परिवर्तन करने नहीं होता है जल ठीक पीने वाले भी रोगी होते हैं, है जलवायु से नहीं होता है तो इसे कहीं कहीं मानते हैं, फिर भी ये देखना पड़ता है मुख्य साधन के और आगे बढ़ने के लिए जो प्राप्त होता है उसको सहयोग पड़ता है ये प्रतीक्षा तो है शीर्तोष्णादि द्वंद सहिष्णुता सहयोग करना पड़ता है निगृहित से मन से श्रवणादु तद अनुगुण विषय समाधि समाधान समाधान मन को निग्रह किया तो श्रवनादि में उसके अनुगुण उसके अनुयायी अन्य विषय में भी मन को लगाना ये समाधि उसमें समा, मनो लगाना क्या शास्त्र का चिंतन किया मनो ने गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य सुविश्वास श्रद्धा गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्य में शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धियावधारण सा श्रद्धा कथिता सद्वि यु उपलभ्यतीस्त्र गुरुवाक्य सत्य बुद्धियावधारण सत्य बुद्धि से उसका अवधारण निश्चय करके मन में रखा ना सा श्रद्धा कथिता सद्वि उसको श्रद्धा कही गई यया वस्तु उपलभ्यते वस्तु आत्म वस्तु उपलब्धि का साधने श्रद्धा के बड़ी साधने यया वस्तु उपलभ्यते श्रद्धया श्रद्धा है बड़ी साधन अत्यधिक श्रद्धा होने पर ही वस्तु की उपलब्धि साक्षात्कार हो, होता है श्रद्धा में कमती तो साक्षात्कार नहीं होगा ये में विश्वास हो। विश्वास क्या है विश्वास करके आगे प्रगति होनी चलनी है ये श्रद्धा है मुख्यत्व तो मुख्य इच्छा मोक्ष में भूयादिति दृढ़ इच्छा तत्व कहा मुख्य की इच्छा दृढ़ इच्छा हो सामान्य इच्छा सब लोग पढ़ते है संसार संसार प्रपंच की इच्छा है मुख्य बोली जाए तो बहुत अच्छा है कौन नहीं चाहता है ऐसी इच्छा को मुख्यत्व तो नहीं कहते मुख्य की इच्छा है की इच्छा इच्छा इच्छा में तो है अन्य इच्छा है एक तरफ में पूर्व इधर पश्चिम है कभी पूर्व की ओर चलने की इच्छा है कभी पश्चिम ओर चलने की इच्छा दृढ़ किस चलने की दृढ़ इच्छा हुई दोनों तरफे इधर चले था इधर चले तो कहाँ चल पाएगा पूर्व जा सकता है पश्चिम जा सकता है जब निश्चय कर नहीं मैं इधर नहीं इधर जाऊंगा तो जा सकता है जैसे जा जा चल चले जाएगा नहीं इधर नहीं आज इधर जाऊंगा इधर भी चले जाएगा और यदि सोचा इधर जाऊं था इधर जाऊं कभी सोच इधर भी जाना चाहिए कभी इधर भी जाना चाहिए तो सोचते सोचते ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है इधर जाना जाना है तो पश्चिम पीछे रहेगा पूर्व के ओर जाएंगे तो पश्चिमों को पीछे करना पड़ेगा और पश्चिम तो पूर्व पीछे होगा और पूर्व पश्चिम दोनों को सामने करना चाहेंगे पूर्व पश्चिम दोनों को, को देखेगा तो ना तो पूर्व न पश्चिम को देखेगा दोनों सामने नहीं देख सकता है मुख्य में भूयातिथि दृढ़ इच्छा है इच्छा दृढ़ इच्छा है अन्य इच्छा नहीं हो मुख्य की इच्छा है इतर इच्छा राहितम ये दृढ़ मुख्य इच्छा में दृढ़ क्या है अन्य इच्छा नहीं हो और की इच्छा है मिथ्या वस्तु प्राप्त करने के लिए धन संपत्ति नाम ख्याति इसको प्राप्त करने की इच्छा है और मोक्ष भी प्राप्त करें जैसे पूर्व को देखे और पश्चिम को देखे संभव है नहीं यदि की इच्छा है सांसारिक ये मिथ्या वस्तु एक नित्य एक अनित्य नित्य वस्तु को प्राप्त करना है तो अनित को पीछे करना पड़ेगा अनित्य भी थोड़े बहुत चाहिए छिपा करके नहीं ये थोड़ा सा चाहिए तो जा सकता है नित्य को प्राप्त नहीं कर सकता नित्य को प्राप्त करना है तो अनित्य का त्याग करना पड़ेगा उसमें इच्छा त्याग करना जो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा इच्छा का त्याग करना उसमें आगरा उसके चिंतन तो छोड़ देना तब प्रारब्ध के ऊपर छोड़कर चलना पड़ता है तभी सफलता मिलती है प्रारब्ध में है तो आपको जो सुख दुख मिलना ही भोगना पड़ेगा ही जो इस जन्म में आपको भोगना है सुख दुख वो पहले से निश्चित है उसका नाम प्रारब्ध है पूरा जन्म में जो पूर्वजन्म समाप्त होते समय समय वो कर्म से निश्चय हो गया पूर्वजन्मो के कर्मों और संचित कर्मों कर्म उनके में से सब कर्म मिल करके जो जो फल देने के लिए तैयारी होते हैं उनको चाट कर एक तरफ बनाते हैं लिस्ट बना देते हैं उसमें रह जाता है ये इस जन्म में इसको इसका कर, ये कर्म में फल भोगेगा उसमें जो अविरुद्ध है कर्म जो कि एक जन्म फल दे सकते उनको करेंगे भोग क्योंकि कभी कोई कर्म है उसका बहुत जन्म से कर्म है स्वर्ग प्राप्त करने का कोई कर्म है और कभी कुछ कर्म है कि तो उसको पशु बनना है कोई कर्म है वृक्ष बनना है एक जन्म में स्वर्ग वृक्ष पशु तीनों हो सकता है इसलिए जो अविरुद्ध उसमें कर्म है एक जन्म में भोग हो सकता है उनके एक तरफ करेंगे और जो प्रबल वो पहले फल देगा जो दुर्बल है आगे फल देगा तो वो कर्म जिस जिस कर्म का फल भोगना है पहले आपका से आपका निश्चित पूर्वजन मृत्यु के समय से निश्चित है इस जन्म में जितने पुण्य फल भोगना है पाप कर्म फल भोगना है पहले से निश्चित है पक्का है उसमें कम ज्यादा नहीं होगा अधिक नहीं कर सकते तो, कम नहीं कर सकते तो।, तो फिर जितने व्यर्थ सारा जीवन उसी के लिए सोच-सोचकर मर जाए बहुत लोग इस जन्म में ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए धन इकट्ठे हो जाए सम्मान मिल जाए पद मिल जाए क्या मिल जाए उसके पीछे लगते लगते मरते है प्रार्ध से आधुनिक प्राप्त कर सकता है कोई बार सारा जीवन भर प्रयत्न करे प्रार्ध से अत्य प्राप्त करेगा इसलिए ये संतुष्ट होकर के रहना चाहिए उसको छोड़े वो उसकी इच्छा वो कुछ नहीं सर्व अपने प्रार्थिक अनुसार रहेगा धर्म सबसे मिल जाए नाम ख्याति मिल जाए यदि सर्व समाप्त हो जाए क्या उससे लाभ होगा ऐसे सर्व समाप्त होता है कितने कम समय में चलेगे साधु महात्मा कितने भी चले गए बड़े बड़े अद्वितीय वक्ता बनेंगे क्या क्या सोचते कभी खत्म हो गई कभी खत्म हो जाते हैं तो वो सब सोच करके आगे बढ़े ये वैराग्य मुमुक्ष की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए दृढ़ इच्छा कहा अन्य इच्छा छोड़े तब तो हो तो आगे मोक्ष का साधन ज्ञान प्राप्त हो सकता है और वहां कोई मन में कुछ वासना न करे सोचे भगवान को ठग देंगे ऐसा चलेगा अब मन में कुछ रखे और सोचे में नहीं हम कुछ नहीं चाहते सब कहने नहीं हम कुछ नहीं चाहते हमको कुछ नहीं चाहिए कोई से बोलते हमको कुछ नहीं चाहिए हमको इंद्र पद जाए तो हम गंगा जी पहले और बोलने के लिए सरल लगता है नहीं सामान्य कुछ थोड़े से कोई कुछ कह दिया तो कष्ट होता है कोई कुछ कहता है खुशी लग जाती है तो हिंद्रपद को फेंक देना कहना तो ये सब जो विचार करें कभी भी तो नहसित प्रियम प्राप्य नोदीज प्राप्त प्रिय अप्रिय अप्रिय पालन से उद्वेक होता है प्रिय से एक बड़ा प्रसन्नता इसमें इतने थोड़े से यदि परिवर्तन होता है तो बहुत पद प्राप्ति की इच्छा बहुत जो सामने आ जाए इसकी इच्छा कैसे नहीं होगी ऐसे विचार करे कहीं भी थोड़ी हुआ उद्वेग हुआ कहीं थोड़ी आ, आगे इच्छा हुई समझ इच्छा हुई बढ़ती है इच्छा आगे बढ़ती है थोड़े से भी छिपा कर रखो एक थोड़े से संकल्प एक इच्छा और कितने बन जाएगी बहुत उसके पीछे सारा जीवन चल जाएगा इसलिए बार बार प्रवाह जैसे आए इच्छा अनाधिकाल से ऐसा है इच्छा होती है वह आने छोड़े हमको चाहिए क्या जीवन का क्या लक्ष्य है निश्चय करे पर इधर चलना है न, नित्य वस्तु ब्रह्म को प्राप्त करना है साक्षात्कार करना जीवन को सफल करना मोक्ष प्राप्त करना है अथवा अनादिकाल से जैसे भटक रहे जैसे भटकना है ये पक्का निश्चय करके लक्ष्य की ओर चले लक्ष्य की ओर धीरे धीरे भी चले तो यहाँ से बद्रीनाथ से चल कर कोई जा सकता है पहुंच जाते हैं आराम से चले जाते हैं यदि ठीक रास्ता से चले और ठीक रास्ता से नहीं इधर चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा ठीक रास्ता से चले जितने धीरे भी चले पहुंच जाएगा लक्ष्य निश्चय करे आगे चले क्ष तो मोक्ष में भूयाती दृढ़कर तत्व एवं प्रमाता अधिकारी अधिकारी प्रमाता इत्यादि प्रमाताी शात उपरक्षु इत्यादार उत्तराता जितेन्द्रियाणे गुणावितायत मुक्ष प्रशांत चित्ताय प्रशांत चित्त शांत है चित्तम ये प्रशांत चित्ता कह करके समूप साधन का शांत जितेन्द्रिया हो गया दम कह दिया इंद्रिया को जीत लिया ये है जिता इंद्रिया न स तस जितेन्द्रिय तस्मी प्रहीण दोषा दोष क्षीण हो गया दम के बाद उपरती कारिण यथोत्थ कारिणी जैसे कहेंगे ऐसे करेगा आगे साधन करेगा गुणान गुण से युक्त है श्रद्धा आदि युक्त है अनुगत सर्वदा जो अनुगत है श्रद्धा विश्वास है और प्रवतन होता है प्रयत्न करता है ये तथ मुख सततम प्रदेयम जो मुमुक्षवे उसको ये ज्ञान प्रदान करे ज्ञान प्रदान करने के लिए मुमुक्ष चाहिए श्रद्धा समदि चाहिए उसमें साधन चतुष्टय इसलिए कहा गया सर्वत्र शास्त्र में कुछ कुछ कमती रहती है उसको विचार करके जितने अपने कमती है उसको करे इंद्र कमती है उसको रोकना पड़ता है धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है ये विचार करके आगे बढ़ने के लिए मुख्य साधन में कहा नहीं तो साधन चतुष्टा पहले हो जाएगा आगे वेदांत तो सुवरण करेगा तो फिर उसको साधन चतुष्टा बताना क्या जरूरत है उद्योग चतुष्ट हो गया वस्तुतः साधन चतुष्ट पूरा नहीं होता है कुछ रहता है तभी तो समझे अपने में क्या कमती समझ करके उसको पूरा करे जहा कमती उसको दूर करें दूर करके आगे बढ़े यही है प्रगति अपने में कमती देखें कमती देख उसको दूर करके सनमार्ग में आगे चले यही सब यदि नहीं करे तो जीवन बर्बाद है अपनी हानि किसके दूसरे की हानि नहीं इसमें है इसमें अधिकारी बता दिया और विषय बताते जीव ब्रह्म जीव ब्रह्म के एकता ही विषय वेदांत का विषय शास्त्र का प्रकरण का भी, का, का भी शुद्ध वही जीव ब्रह्म के शुद्ध वही वेदांत का प्रमे त्रेदंता वेदात कात् अद्वितीय ब्रह्म में हेदंताशेषाणिमध्यावसान ब्रह्मत्मन तात्पर्य श्रवण भवे पंचदश यृढ़ निश्चय होना श्रवण सौ वेदांत कात्पर्य आदि मध्यावसान अद्वैत ब्रह्म में तात्पर्य निश्चय संबंधस्तु तदक्य प्रमेय के साथ ग्रंथ का सर्वत्र प्रतिपादक प्रतिपा भाव विषय होगा प्रतिपाद्य ग्रंथ होगा प्रतिपादक प्रमेय होगा विषय उपनिषद प्रमाणस्य च से चुोधक भाव बुद्ध होगा प्रतिपाद्य विषय प्रमेय बोधक होता है ग्रंथ उपनिषद प्रमाण तो बुद्धिबोधक प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव इसे कहा जाता है ग्रंथ के साथ संबंध प्रयोजन तो तदैक्य प्रमेयत अज्ञान निवृत्ति प्रमेय है जीव प्रमे की एकता शुद्ध चैतन्य प्रमेय प्रमेय में अज्ञान है अनाधिकार से अज्ञान है अज्ञान की निवृत्ति ही प्रयोजन है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी इसलिए अज्ञान निवृत्ति ही प्रयोजन केवल अज्ञान निवृत्ति न्याय के लोक मानते मोक्ष का स्वरूप एक विंशति दुखधध्वंस यह वेदांत में केवल दुख ध्वंस ही मोक्ष नहीं है दुख ध्वंस तो चाहिए और दुख ध्वंस के बाद निरत से आनंद की अभिव्यक्ति है स्वस्वरूपानंद स्वस्वरूपान से नित्य आनंद नित्य निरत से आनंद की अभिव्यक्ति है उसकी प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं वो तो अपना स्वरूप है स्वस्वरूपानंद की अभापति कौन से अप्राप्ति कौन से अपने स्वरूप आनंद की प्राप्ति अपने स्वरूपानंद नित्य है ही उसकी प्राप्ति कहने का अभिप्राय उसकी अभिव्यक्ति अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसे है अज्ञान अनुवृत्त होने पर उसकी अभिव्यक्ति होती प्राप्ति होती तरकम आत्मीति प्राप्ति क्या वहाँ गौण प्रयोग जो अज्ञान निवृत्ति होगी जैसे गला में माला है अज्ञान के कारण माला नहीं है भ्रम हुआ भ्रम निवृत्ति हो गई में माला है मिल गई कहेंगे मिला क्या अज्ञान की निवृति हो अज्ञान निवृत्ति होने से अपने स्वरूपानंद की अभिव्यक्ति होती है जो वस्तु पहले से है उसकी अभिव्यक्ति होती आवरण हटने पर इसलिए अभिव्यक्ति के स्थान पर प्राप्ति दो अप्राप्त की प्राप्ति एक प्राप्त की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है वस्तु तो किसी क्रिया आदि से जो वस्तु नहीं प्राप्त करना अप्राप्त की प्राप्ति एक केवल हो गया प्राप्त की प्राप्ति पहले से भ्रम हो गया कहा चला गया फिर भ्रम मिली गया प्राप्त की प्राप्ति है इसी प्रकार परिहार भी दो प्रकार होता है एक अपरिहृत से परिहार एक परिहृत परिहार अपरिहृत परिहार अपरिहृत है भय हाथ में कुछ ऐसे पकड़ लिया बिचू फेंक दिया, दिया। हाथ में था अपरिहित परिहार त्याग कर दिया एक कोई वस्तु आ गया फेंक दिया किंतु कभी भ्रम हो गया पैर में रस्सी लग गई भ्रम हो गया सर्प है सर्प है पैर में सर्प पहले से नहीं क्यों अपरिहृत से परिहार नहीं रजू को फेंक दिया वो सर्प पहले था ही नहीं सर्प तो परिहृत है पहले था ही नहीं परिहत का परिहार हुआ जो राज्य में सर्प भ्रम होकर के में लग गया सर्प ऐसे भ्रम हुआ वो सर्प को छोड़ दिया रजू को छोड़ दिया तो वहां क्या हुआ सर्प पहले था ही नहीं इसलिए परिहृत का परिहार हुआ और अपरिता का परिहार है कुछ महिला है दिया अपर का परिहार हुआ तो दो प्रकार होता है परिहृत का परिहार में वस्तुतः परिहार नहीं अभिव्यक्ति वास्तविक की की प्राप्ति में गौण प्रयोग है अज्ञान की निवृत्ति है तो यहाँ भी स्वरूपानंदी के अभाव अभिव्यक्ति यह है प्रयोजन ग्रंथ का और श्रुति में प्रमाण है तरती शोक मत्मविद आत्मज्ञानी शोक शोक पद से संसार अज्ञान सबको पार हो जाता है यह हो गया अज्ञान निवृत्ति के लिए श्रुति प्रमाण अज्ञान निवृत्ति के लिए और अस्वरूपानंद के लिए ब्रह्म वेद ब्रह्म वह ब्रह्मविद्रती ऐसा पाठ भी और मुंडक परिषद माया सय्यो हे तथ परम ब्रह्म वेद ब्रह्म वह ब्रह्मविद आपनति परम ऐसा ब्रह्मविद आपनति परम पर को प्राप्त करता है ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है स्वरूपनंदी का अभिव्यक्ति यह भी प्रयोजन है तो प्रयोजन में मोक्ष का भी स्वरूप है और ज्ञान निवृत्ति और स्वरूपानंदी का अभिव्यक्ति जो ग्रंथ का प्रयोजन भी है ओ। ओ। शंकराचार्यवंवातरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत मूर्ति विभागिने व्योम नमः ओम शांति शांति शांति